कदाचित न अग से कदाचि कदाच न अंती अयम कदाचि न जायते यह आत्मा अयम से क्या लेना है आत्मा कदाचित ना जायते कभी उत्पन्न नहीं होता है ये आत्मा कभी उत्पन्न कभी उत्पन्न नहीं होता है लगाइए भाग्य न जायते कार न उत्पन्द थे उत्पन्न उत्पन्द को बताते हैं एक सठ भाव विकार बताए गए थे ना अस्थि जाये वर्ध थे अक्षीय थे ऐसा बताया था न भाव पदार्थ में कितने विकार बताए थे छे बता उसमें एक विकार क्या है उत्पत्ति तो उत्पत्ति न जायते के द्वारा क्या बताया है कि आत्मा में उत्पत्ति रूप विकार नहीं है उत्पत्ति रूप विकार का विषेद किया जाता है न जायते कर् न उत्पत्ति जनी लक्षणा कर थे उत्पत्ति रूप जन लक्षणा हु, का क्या है की उत्पत्ति रूप वस्तु का विकार आत्मा नत्मा में नहीं उत्पत्ति रूप वस्तु का विकार वस्तु से क्या लेना, लेना है यहाँ पर भाव पदार्थ क्या लेना है उत्पत्ति रूप भाव पदार्थ का विकार उत्पत्ति रूप मतलब उत्पत्ति भाव पदार्थ का कौन सा विकार उत्पत्ति उत्पत्ति रूप में भाव पदार्थ का विकार आत्मा में नहीं है तो ये उत्पत्ति रूप विकार से रहित हो गया आत्मा आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है वो अनंत काल से विद्यमान है ऐसे ही तो अयम कदाचि ना जायते हो गया फिर देखेंगे कि अयम कदाचित न वा वा करते यहां पे मरिये कर मतलब और वा अयम कदाचित न और यह कभी मरता नहीं है कभी मरता ध्यान देन देन देना के फ्राग अभाव कैसा है उत्पन्न होता है लेकिन मरता है कि नहीं मरता फ्राग अभाव मरता है ना प्रतियोगी की उत्पत्ति होने पर प्रागव नहीं रहता है तो आत्मा ना, तो नहीं होता है और मरता भी मत नहीं, नहीं। ना। दोनों बातें न मृत क्या वह कर क्या अच्छा वह शब्द अचार यहाँ पर वह शब्द चा अर्थ में है न मरिय न मियते और नहीं मरता है और नहीं मरता है इस प्रकार अंतिम विनाश रूप विकार का निषेध किया जाता है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 सभी विकारो के निषेध के साथ सं रखता है ठीक है तो कैसे की एक बार कदाचित है ना, नब तो के साथ जोड़ना कदाचित ना जा व न मरिये तो यहाँ पर ध्यान देना ना एक बार पढ़ा गया है पर दो बार हमने किया है ये बस मही है ना क्या अयम कदाचित ना जाए थे कदाचित न मरिये उसी न ना उधर किया और बात वाले ना की क्या उपयोगिता है ये बाद में कहेंगे ठीक है अयम कदाचित ना जायते वाचित न मिलते एक नए का में करना है। अबे आप देखेंगे यहाँ पर की कदाचित शब्द सभी विकारों के निषेध के साथ संबंध रखता है तो संबंध रखने पर क्या होगा कदाचित ना जायते कदाचित न मिलिये एवं इसी प्रकार और जगह भी जानना है या आ, अन्य जगह भी देखना कि अयम कदाचित भूतवायम कदाचित उधर भी बोल लेंगे हाँ एवम का है ना एवं मतलब इसी प्रकार इसी प्रकार अन्य स्थान पर जानना इसी प्रकार आगे जानना तो यहाँ पर जानना है अब ये दो विकारों का निषेध हो गया अब देखेंगे श्लोक में देखेंगे कदाचित ना अयम है इस एक नए की उपयोगिता तो भाष्कार स्वयं बाद में कहेंगे कदाचित नयम भूतवा देखना इसके श्लोक के द्वितीय बाद में दो ना है ना हाँ। प्रथम बाद में एक ना था तो एक का तो दो बार बता दिया और द्वितीय बाद में कितने ना ना है द्वितीय बाद में कदाचित न भूया दो ना है ना तो अभी एक ना का देख लीजिए एक ना का भाष में बताइए तो ये देखना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 आत्मा ऐसा है कि अभी होकर आगे न रहे नहीं है, नहीं है, तो नहीं आत्मा नहीं। मरेगा क्या नहीं, नहीं नहीं। इसी को समझाते हैं कमसी लगाना अयम अयम कर आत्मा भूतवा कर थे कि की होकर के आत्मा हो कर के भूया अभविता न कि फिर न होने वाला नहीं है या आत्मा होकर भूया का क्या अर्थ फिर और अभविता कर न होने वाला भविता का अर्थ होने वाला तो अगिता का क्यार है न होने वाला और फिर ना है ना मतलब ना होने वाला नहीं है इसे देखना ये वस्तु अभी होकर आगे नहीं ये वस्तु अभी होकर आगे अभविता है अघविता मतलब न होने ना। ना? ना। वाली अबिता का क्यार है तो ये वस्तु अभी होकर आगे कैसी है न होने वाली और अभविता है और आत्मा अभी होकर आगे न होने वाला है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 भूत कर्त है कि भवन क्रियाम अनुभू भवन क्रियाम अनुभू करते है कि उत्पत्ति का अनुभव करके उत्पत्ति क्रिया का हाँ उत्पत्ति क्रिया का अनुभव करके और लगाना पश्चात भूय पुनः अभविता अभाव गनता न जैसा मैं बोल रहा हूँ ना यस्माद आत्मा भूत भवन क्रियाम अनुभूई आगे अंदर वितरम पर ध्यान देना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 क्या बताया था इन्होने क्या भी अभावम गनता की अभाव को प्राप्त होने वाला तो बातें भी है ना होने वाला मतलब अभाव को प्राप्त होना हाँ, की अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है न्लोक में ना आया है ना उस ना का अन्य हो गया और कदाचित ना आयम वाला जो ना है वो अभी नहीं बता रहे हैं ठीक है थीके? इस समझ में आता है ना की ये आत्मा हो करके या उत्पत्ति क्रिया का अनुभव करके बाद में पुनः न होने वाला नहीं है ध्यान देंगे जो तो अभविता पर है ना ये भविता नविता नए तत्पुरुष समास है और ये देखना जो समास होता है ना ये सुबंध का समर का समर सु के साथ समास होता है दिगंत के साथ तो समाज नहीं होता है ना तो ये जो भविता शब्द है ये भू धातु से कर्ता में त्रिष्प्रत्यय करके बना है भूखर्ष क्या यहाँ पर होने वाला तो कर्ता में त्रिस्प्रत्यय करके भविता बना देंगे फिर नए तत्पुरुष समास कर देंगे तो इसका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 क्योंकि यह भूतवा जो हो करके आगे होने वाला ए, क्या कहेंगे नविता है ना इसका अर्थ कर लेना ठीक है भविता ना वहां क्या किया था अभविता न समास्त कर दिया था भाषकार नहीं श्लोक में अभविता आया है ना ये समस्त पद है और न भविता यह असमस्त पद है बात वही है ठीक है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 अब आप ध्यान देंगे कि पूर्वाध में देखना श्लोक के प्रथम पाद में एक बार वह आया है एक बार ना आया है तो नाक में कितने स्थान पर किया गया दो स्थान पर किया गया है अब द्वितीय में भी देखेंगे आप द्वितीय पाद में दो बार ना है एक बार क्या है वह है तो एक बार ना का तो अन्द में हो गया और एक बार इतना बच गया बच गया ना और ध्यान देना की वाह कर् होता तो है थोड़ा थो थो थो। वाह यहाँ चार्थ में आया है होता है लेकिन यहाँ पर चार्थ में आया है तो एक बार चाह का प्रयोग करने से काम हो जाता है ना जैसे नाम लक्ष्मण भरतुघन शत्रु एक बार में काम चल सकता है लगाने को कितने भी लगा दो एक बार में चल जाता है तो एक बार यदि वाह हो तो सबके साथ में हो सकता है तो यहाँ पर वाह और ना ऐसा अतिरिक्त क्यों कहा तो भाष्यकार बताते हैं लगाइए वह शब्दार ना शब्दार्थ क्या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 वह शब्द और न सब, दो ना सब से यह कहा जाता है इसके साधन में है और जो कहा जाता है वो बीच में है कि अब इसको लगाएंगे आप <laughs> कैसे लगाएंगे लगायेंगे कि अयम आत्मा देवत अभूतवा भूय पुनः भविता न भविता न कर देना अथवा न भविता कर लेना अयम आत्मा देवत अभूतवा भूय पुनः न भविता यह आत्मा दे की तरह न हो होकर देखिए देह है तो देह पहले से रहता है जन्म के पहले नहीं जन्म के पहले दे नहीं होता है तो ये देह पहले न होकर के और बाद में होता है जन्म के पहले दे नहीं रहता है और दे न होकर के बाद में होता है इसलिए क्या कहा जाता है कि दे उत्पन्न हुआ देह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 एवं आत्मा न इस प्रकार आत्मा नहीं है आत्मा का ऐसा नहीं है कि न होकर के होने वाला है क्या नहीं एवं आत्मा न इस प्रकार आत्मा नहीं मतलब है? न होकर के होने वाला नहीं, नहीं, है नहीं है एवं से क्या लेंगे अभुत्वा भविता क्या लेंगे अभुत्वा हाँ कि इस प्रकार आत्मा न होकर होने वाला नहीं है इस कारण उत्पन्न नहीं होता है कौन उत्पन्न होता है जो न हो करके धन्यवाद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 क्योंकि ऐसा है उस कारण से अजन्मा है यमात्त है क्योंकि एवं का ऐसा है क्योंकि ऐसा है कैसा है वो न उत्पन्न देते क्योंकि ऐसा है मतलब क्योंकि उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि न जायते एवम से क्या लेना है न जाते क्योंकि उत्पन्न नहीं होता है तस्मार्थ कर्त उस कारण से उत्पन्न न होने के कारण वो अज है वो कैसा है जायते इति जहा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 शब्दों से ही प्रसिद्ध करना चाहिए इसलिए अनुक्ता नाम अपी कर न कहे गए न कहे गए विकार कौन यौवन वार्धक युवावस्था और वृद्धावस्था सभी विकार है किसके विकार है आत्मा के है क्या नहीं, जरुण किसके शरीर के सभी विकार है, है? तो न कहे गए यौवन आदि समस्त विकारों का यथा प्रसिद्ध जैसे प्रसिद्ध हो जैसे प्रसिद्ध हो इसलिए शाश्वत इत्यादि से भगवान कहते हैं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 न कहे गए यौवन आदि समस्त विकारों का जैसे निषेध हो जैसे निषेध हो इसलिए भगवान शाश्वत इत्यादि पदों से कहते हैं तो इस लोक के शब्दों से ही निषेध हो जाएगा नहीं दो विकारों को निषेध करने से सबका हो जाता पर इस लोक के शब्दों से ही निषेध कर रहे हैं किनका न कहे गए सब विकारों का हाँ जो श्लोक में नहीं कहे गये है ना उनका भी इन्हीं से निषेध हो जाएगा कैसे तो देखना अभी शाश्वत है ना शाश्वत का अर्थ बताते हैं सश्वत भवा शाश्वत सश्वत भवा का अर्थ है सव, सदा होने रहने वाला सदा रहने वाला तो आत्मा कैसा है? सदा, सदा है।, है सदा रहने वाला है इसलिए उसको कहते हैं शाश्वत सदा रहने वाला बल्कि समझना कि सश्वत एक रूप कि सदा एक रूप रहने वाला सदा कैसा रहने वाला हाँ एक रूप रहने वाला दे दे सदा नहीं रहता है <Sapartcause> और जब रहता भी है तो एक रूप रहता है क्या तो आत्मा सदा रहता है और एक रूप रहता है सदा रहने के साथ साथ वो एक रूप रहता है मतलब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है उसमें कोई भी विकार नहीं होता है तो है कि सदा एक रूप रहने वाले को शाश्वत कहा जाता है आगे देखेंगे शाश्वत इस पद अपक्षय रूप विकार का निषेध किया जाता है अपक्षय का अर्थ होता है छुटना अपक्षय का दे कभी पुष्ट होता है कभी उसका अपक्षय हो जाता है क्षीण हो जाता है तो इस प्रकार आत्मा होता है क्या हाँ आत्मा में ऐसा कोई विकार नहीं, नहीं आत्मा कभी विचीर्ण नहीं होता है इस, इस पद से आत्मा में अपक्षय रूप विकार का निषेध किया जाता है किसमें निषेध किया जाता है आत्मा में अब देखना तो आत्मा का अपक्षय नहीं होता है या आत्मा क्षीण नहीं होता है क्यों क्षीण नहीं होता है तो बताते हैं कि सदा रहने वाला है तो शाश्वत होने सदा रहने वाला है तो शाश्वत कहने से उसमें अपक्षय रूप विकार करने से किया जाता है क्या शाश्वत कहने से अपक्षय रूप विकार का निषेध तो अपक्षय रूप विकार क्यों नहीं होता है तो कारण बताते हैं अपक्षय रूप विकार क्यों नहीं होता है तो उसका कारण बताते हैं हाँ हेतु बताते है क्या हेतु है की निर्वयत्वाद लिखाए ना आज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 आत्मा निर्वय होने के कारण या निरंश होने के कारण अंश रहित होने के कारण आत्मा अवयोग रहित होने के कारण ये अपने रूप से छीणता को प्राप्त नहीं होती है ये अपने रूप से क्षय नहीं होती है जब कोई अवयोग नहीं है तो छीण होगी क्या छीड़ कहते हैं कोई पतला हो गया मतलब कुछ अवयोग कमजोर पड़ गए कुछ अवयोग नून हो गए तो कहते हैं छीण हो गया और जिसका कोई अवयोग नहीं है वो छीण हो सकती है अच्छा तो स्वरूप से छीण नहीं होती है अब स्वरूप जेव का त्यों बना रहे लेकिन यदि किसी के गुण क्षूण हो जाए स्वरूप तो ज्यो का त्यों बना रहे और उस स्वरूप के अस्तित्व रहने वाले कोई हो जाए, तो कहते हैं आत्मा निर्गुण है इसलिए गुण के क्षय से भी उसका क्षय नहीं होता है पंक्ति लगाना क्या निर्गुणत्वात गुण क्षय अभी अपक्षया न कहते हैं क्या निर्गुण गुण क्षय अभी अपक्षया न कस आत्मा न कस आत्मा का नित्व होने के कारण निर्गुण कौन है आत्मा आत्मा का निर्गुणत्व होने के कारण गुण के क्षय से भी आत्मा का अपक्षय नहीं होता है या गुण के क्षय से भी आत्मा छीन नहीं होती है कभी कभी वस्तु वही बनी है पर गुण न्यून हो गए तो गुण के छीण होने से वस्तु छीन भी ऐसा कहा जाएगा तो आत्मा को ऐसा कह सकते हैं फिर उसका कोई गुण भी नहीं है निर्गुण है अब देखना तो अभी शाख्वत पद के द्वारा अपक्षय का निषेध किया गया मतलब किसको छीणता विकार का, का निषेध किया गया अब ऐसे विपरीत विकार क्या होता है वृद्धि, बढ़ना, बढ़ने का भी करते हैं कि आत्मा जैसे क्षीण नहीं होता है वैसे कभी बढ़ता भी नहीं है अपक्षय से विपरीत वृद्धि लक्षणा विक्रिया प्रसिद्ध जैसे पुराना पुराण स्पद के द्वारा पुराना पुराना इस पद के द्वारा अपक्षय से विपरीत वृद्धि रूप विकार का भी निषेध किया जाता है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 वृद्धि का किसका निषेध किया, कि किया जाता है हाँ भैया वृद्धि रूप विकार का निषेध किया जाता है वृद्धि रूप विकार कैसा है अपक्षे से है। से विपरीत है ये है वर्धते नहीं कहना वर्धते कर्थ है बढ़ता है क्या है बढ़ता है बल्कि बढ़ना कहना वर्धन विकार क्या उसका हाँ वृद्धि विकार है वर्धते विकार नहीं है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 शरीर बच्चे का छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है नए नए अवयोग उसमें खूनबान शादी होते रहते हैं तो कहा जाता है बढ़ गया तो आत्मा में कोई अवयोग है क्या इसलिए आत्मा कभी बढ़ता भी नहीं है ही क्यों की अर्थ है मतलब उसमें ये वृद्धि रूप पुराण पद द्वारा वृद्धि विकार का निषेध किया जाता है तो वृद्धि रूप विकार क्यों नहीं है वृद्धि रूप विकार क्यों नहीं है निषेध करने से नहीं ये तो नहीं कह सकते है तो जिसे मतलब पुराणा इस पद के द्वारा वृद्धि रूप विकार का निषेध किया जाता है उसमें वृद्धि रूप विकार नहीं है कोई पूछे वृद्धि रूप विकार क्यों नहीं है तो निषेध करने से ये बात नहीं बनेगी उसका कारण बताना पड़ेगा क्योंकि hmm. निषेध किया गया है तो निषेध युक्तियुक्त होना चाहिए तो उसमें कोई कारण बताना चाहिए तो कारण बताते हैं भाषाकार क्या बताते हैं ही कार्यमात्ना क्योंकि अवयव आगमनेन अवयवागमन यह उपी कि अवय की उत्पत्ति से जो पुष्ट होता है अवयो की उत्पत्ति से जो पुष्ट होता है हुआ बढ़ता है क्या अभिनवा और नया हुआ है ऐसा कहा जाता है समझ लगी क्योंकि यह करते जो अवय की उत्पत्ति से पुष्ट होता है जो अवयो की उत्पत्ति से पुष्ट होता है उसे क्या कहते हैं बढ़ता है और अभिनव है या नया हुआ है वो बढ़ता है और नया हुआ है ऐसा कहा जाता है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 तो ये क्या है कि यह हमेशा ही है ये हमेशा नया ही है ये हमेशा नया है हाँ। तू अयम आत्मा किन्तु ये आत्मा निर्भय होने के कारण पहले भी ए, पहले भी नौ ही था पहले भी दूसरी वस्तु अवयवे पर कही जाएगी कि नौ हो गई नई हो गई और ये आत्मा अवयव रहित होने के कारण पहले भी नौ ही था लग्या किन्तु ये आत्मा निर्भय होने के कारण पहले भी नव भी था इस प्रकार पुराना पद का अर्थ है ना बढ़ते ये अर्थ है इस प्रकार पुराना इसका क्या अर्थ है ना बढ़ देते की वो वृद्धि को प्राप्त है पुराना से निषेध किया गया वृद्धि रूप विकार का जी आत्मा बढ़ता भी नहीं है ना घटता है ना बढ़ता है और ये है ना न अन्य से अन्य मानी शरीर कि शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा को मारा नहीं जाता है शरीर को मारने पर भी आत्मा को नहीं मार सकते है तो ध्यान देना यहाँ पर कि ये आया था अभी उत्पन्न नहीं होता है और मरता नहीं है तो मृत्यु का निषेध तो हो गया मरने का तो निषेध हो गया अब ना हन्य थे शरीर के द्वारा ही यदि हनन क्रिया का या मृत्यु का निषेध करें तो सुंदरुप्ति हो जाएगी ना क्या हो जाएगी सुन्दरुप्ति अच्छा फिर उन्नीसवे में भी भगवान ने बोला है कि ना यम ना वहाँ भी बोल दिया है ना और यहाँ भी ना जायते मियना कह लिया है इसलिए भाष्यकार यहाँ पर हम धातु का को वाला मानते हैं किस वाला हाँ वैसे सामान्य अर्थ इसका क्या प्रतीक होता है हस्त हाँ, सरी, शरीर के मारने पर भी आत्मा को नहीं मारा जाता है शरीर को मारने पर भी आत्मा को मारा नहीं जाता। हाँ लेकिन जब क्या है उसकी मृत्यु का पहले ही जैसे हो गया है तो फिर यहाँ क्या करना चाहिए की शरीर शरीर का भी परिणाम होने पर भी आत्मा भी नहीं नहीं। आ, नहीं। आ, का वि परिणाम हाँ मतलब शरीर का परिवर्तन होने पर भी आत्मा का परिवर्तन यह मतलब हो गया परिवर्तन वि परिणाम कर परिणाम या परिवर्तन अत्र कर इस श्लोक में हन धातु हन धातु वि अर्थवाली जाननी चाहिए क्या कहेंगे अत्र इस श्लोक में हंसी करते हन इस श्लोक में हन धातु वि परिणाम अर्थवाली जाननी चाहिए क्यों आप पुनरुक्ता है ना मतलब पुनरुक्ति रोज से बचने के लिए लगाइए लगाइए पंक्ति आप अत्रे अपनुक्ताई अत्रुक्ति निवारण के लिए इस श्लोक में हंडात्म को विपरिणाम अर्थ वाला जानना ना चाहिए तो फिर नर्थ हो गया क्या अर्थ हो गया, गया? किसका अर्थ हो गया ना निका किसका अर्थ हो गया ना हाँ एक मिनट कुछ ये छूट गया है क्या वो एक ऊपर झूठ गई है हमने नीचे भी बांस तथा न अन्यते नीपरिणम नित्य का क्या अर्थ है माने अपी शरीरे लग गया तो लगाइए कि शरीरे हन्ने माने अपि शरीरे हन्ने माने अपि हन्ने माने का क्या अर्थ है माने इस शरीर का परिवर्तन होने पर भी आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है शरीरे विण माने अपी और न परिणम परिणाम से पहले क्या करता जोड़ेंगे आत्मा क्या जोड़ेंगे आत्मा न अन्यते आत्मा न विपरिणम्य हो गया अब अब इसको लगाइए पंक्ति को कि पुनरुक्ति दोष के निवारण के लिए इस श्लोक में हन धातु को विपरिणाम अर्थ वाला जानना चाहिए या परिवर्तन अर्थ वाला जानना चाहिए इस प्रकार नवि परिणम्यते अर्थ हुआ किसका हुआ ना किस का, का। किसका हुआ अश्विन मंत्र इस मंत्र में ये जैसा श्लोक है गीता का तो कठोर निषद का ठीक ऐसा ही मंत्र है इसलिए मंत्र इसको कह रहे हैं इस मंत्र में लौकिक वस्तु, वस्तु में होने वाले विकार लौकिक वस्तु में होने वाले विकार कितने होते हैं छह हैं छह प्रकार के विकार होते हैं जो वस्तु दृश्य है प्राकृतिक वस्तु जो है जड़ है उसमें कितने विकार होते हैं हाँ की लौकिक वस्तु के विकार अर्थात छह भाव विकारों का आत्मा में निषेद किया जाता है, नहीं। नहीं। नहीं। है। नहीं। नहीं। नहीं। ये विकार है किसमें प्राकृतिक वस्तु में है भौतिक भौतिक वस्तु में है कह सकते हैं जड़ वस्तु में है आत्मा में नहीं है लग गया इस मंत्र में लौकिक वस्तु में होने वाले विकार अर्थात छह भाव विकारों का आत्मा में निषेद किया जाता है तो क्या हुआ सर्व प्रकार विक्रिया रहता आत्मा योग की सभी प्रकार के विकारों से रहित आत्मा है ये वाक्य का अर्थ है अर्जुन डरता है ना की मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे है मैं उनको मारने वाला मनू बनूंगा भगवान कहते हैं कि की आत्मा को तो कोई मारी नहीं सकता है तो तू तो कौन होता है मारने वाला है ना तो कोई मारता है ना ही कोई मरता है अच्छा अब देखना अब छह भाव विकार बोलना जो हमने बताया था पहले क्या था अस्ति पहले क्रम से बोलना पहले क्या है पहले जायते है ना एक एक जायते का मतलब से क्या कही गयी उत्पत्ति क्या कही गयी उसका किसके द्वारा निषेध बातलोक में जायते कहने सुझेद हुआ न जाय और फिर क्या है वहाँ पर अस्थि अस्थि का अर्थ क्या बताया था मैंने उत्पन्न पदार्थ का हाँ तो ये ध्यान देना उत्पन्न नुबे पदार्थ का अस्तित्व तो ये वाह और न के द्वारा क्या कह गया है यहाँ पर ध्यान देना शब्दों पर हुआ और न के द्वारा की ये आत्मा न होकर के फिर होने वाला है क्या तो पहले उत्पन्न नहीं हुआ है फिर उत्पन्न होने वाला है क्या नहीं तो वह और न शब्दों से जो अर्थभाष कार ने किया है उसके द्वारा किसका निषेध हुआ अस्तित्व अस्तित्व विकार बताया होगा ना वो अस्तित्व विकार का और क्या है विकार होगा अस्तित्व और क्या है विपरिणमता का निषेध किसके द्वारा किया गया हाँ वही अंतिम है ना नायब शरीर ने इसके द्वारा विपरणमेते कौन सा विकार कहा जाता है विपरिणाम विकार का नाम क्या होगा विपरिणाम और क्या है? और बोल रहे विकार क्या है वृद्धि तो वृद्धि जो है ना वृद्धि वर्धते शब्द से जो वृद्धि विकार कहा गया है उसका किस से निषेध हो रहा है पुराण से और अपक्षित से कौन सा विकार कहा जा रहा है शीरता कौन सा विकार छीन होना हाँ छीन होना अपना उसका निषेध किस से हो रहा है हाँ शाश्वत हा, से हो रहा है और हो गया हो गया? हाँ तो छह भाव विकारों का निषेध हो रहा है यशमात क्यों एवं क्योंकि ऐसा है क्योंकि ऐसा है कि आत्मा उत्पत्ति विनाश से रहित है अज है नित्य है शाश्वत है पुराण है सब जोड़ लेना क्योंकि ऐसा है उस कारण वे दोनों नहीं जानते है वे दोनों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 वहाँ न जानने का कारण क्या था लोक में ना था। और ना जानने का कारण ना ना हाँ, ये ठीक है इस तरह कारण है ना जानने का अब देखना या एवं हंतारम ये कहाँ था उन्नीसवा था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 बोलो इस बात की कर्ता क्या है हुँ? हुँ? बोल क्यों नहीं बोल आत्मा क्या करता है आत्मा उसको जोड़ना पड़ेगा है ना अध्याय करना पड़ेगा कर्ता का है ना कि आत्मा अनंत क्रिया का कर्ता नहीं होता है और अनंत क्रिया का कर्म इति प्रतिज्ञा कर यह प्रतिज्ञा करके क्या प्रतिज्ञा की गई है आत्मा, तो करता, तो नहीं ये ये नहीं आत्मा करता नहीं होता है और ये ये प्रतिज्ञा किसके द्वारा की गई है हाँ इस मंत्र के द्वारा ये सब ध्यान रखना चाहिए ना वापसी में पूरा इस मंत्र के द्वारा आत्मा अनंत क्रिया का करता नहीं होता है और अनंत क्रिया का कर्म नहीं होता है ऐसी प्रतिज्ञा करके और न जायते ना जाएते इस मंत्र के द्वारा आत्मा के अभिकारी होने में हेतु को कहकर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 हाँ। पहले तो ये दोनों को सहन करने के लिए भगवान ने कहा है शोकमोह तो तो नि के लिए कहा देखो प्रतिज्ञा से लेना है वो देख लिए थोड़ा असोचया तुम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 लगाएंगे वेदिशीन निज अव्यय कथम सहषा पार्थ घात्यति हंतिकम हम एनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद अन्व कैसा होगा यह एनम अविनाशीनम नित्यम अजम अव्ययम वेद वेद क्रिया पद है वेद कौन सा पद है यह कर्थ है जो मनुष्य जो व्यक्ति एनम कर आत्मानम जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वेद का क्या अर्थ है जानाती जानाती है जो मनुष्य इस आत्मा को कैसा जानता है अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्य जानता है तो देखो यहाँ पर विज्ञान, वेद का क्या अर्थ है आती, अविनाशीनम है ना अविनाशीनम का अंत भाव विकार रहितम अंतिम में होने वाले भाव पदार्थ के विकार से रहते भाविकार अर्थ है भाव, भाव पदार्थ का विकार है एं? भाव पदार्थ का विकार भाव पदार्थ का अंतिम विकार कौन है ये वेद कर से भी जाना अविनाशनम नम कर से अंतिम भाव पदार्थ के विकार से रहित ये किस शब्द का हुआ अविनाश नम का है अविनाश अविनाशी जानता है मतलब अंतिम भाव पदार्थ के विकार से रहित जानता है अंतिम कौन विकार अंतिम कौन किसका विकार भाव पदार्थ का विकार कोई पूछे विकार क्या है तो विनस्पति नहीं बोलना विनाश बोलना है ना वो सबसे कहा जाता है सबसे कहा जाता है अब देखना उसके साथ अब देखो आगे पाठ देखेंगे नित्यम करते वि परिणाम रहितम नाम रहितम विणाम रहितम कर परिणाम से रहित या परिवर्तन से रहित परिणाम अर्थ में ही वि परिणाम शब्द है यहाँ परिणाम से रहित या परिवर्तन से रहित यो वेद इसी संबंध यो वेद इस प्रकार संबंध करना है है ना इस सम्बं करना ना वे का संबंध यहाँ भी करना है एनम एनम से लेंगे पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम ये पूर्व मंत्र से कहे हुए लक्षणों वाला पूर्व मंत्र से कहे हुए लक्षणों वाला एनम का क्या अर्थ होगा पूर्व मंत्र से कहे हुए लक्षणों वाली आत्मा क्या अर्थ होगा पूर्व मंत्रों से कहे हुए लक्षणों वाली हाँ हिंदी में आत्मा शब्द को स्त्रीलिंग माना जाता है संस्कृत में आत्मा शब्द को पुल माना जाता है तो पुलिंग किसको माना जाता है शब्द को माना जाता है ना आत्मा को तो खुद लिंग नहीं ना उतरता वो तो व्याकरण में शब्द किस लिंग में है ये देखा जाता है अभी तो, तो दारा को किस लिंग में मान लिया तो दारा शब्द को माना गया है ना और शब्दों की लिंग है वहाँ अर्थ का तो नहीं है ना कुछ ये कौन सा शब्द किस लिंग में है ये कहा जाता है शब्द का वाक्य किस लिंग में है इससे मतलब नहीं है शब्द के व्यवहार के लिए अब देखिए अजम का क्या हो गया जन्म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 जो विनाश से रहित परिणाम से रहते क्या कहेंगे जो विनाश से रहते परिणाम से रहित जन्म से रहित और अपक्षय से रहित पूर्वोक्त लक्षणों वाली आत्मा को जानता है या तोम का यदि पहले में करना है तो जो पूर्वोक्त लक्षण वाली आत्मा को कैसा कैसा जानता है विनाश से रहित और भी परिणाम से रहित जन्म से रहित और अपक्षय से रहित जानता है पार्थ हे पार्थ सा पुरुष सर्थ वह पुरुष कौन वो जानने वाला पुरुष वो जानने वाला पुरुष है। कथम कम कम घाती कैसे किसको मरवा सकता है वो मरवा सकता है क्या किसी को मरवा नहीं सकता है कथम कम घातियती किस प्रकार किसे मरवा सकता है ये वर रातू से रिस प्रत्यय करके पर घाती बनेगा है नहीं हल रातु से हल रातू से ही हो जाता है हातु से पहले क्या बनता है हंती। और फिर रिच प्रत्यय करने पर व आदेश हो जाएगा देख लेना देख लेना क्या होता है है क्या हाथ को लुंग में क्या आदेश होता है वे देखना के अच्छा आदेश नहीं है यहाँ पर ना ना हाथ से रिच करने पर घात भी बनेगा यहाँ वेश नहीं है वेशातु को लुंग लगा होता है करने पर व आदेश है एक हस्ते चिड़ रंग सूत्र आया क्या लोगों है, नहीं, है? तो तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं है नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है या नहीं हमको क्या पता हमको जो मन में आता है वही बोलते हैं, ना वो, है। वो क्या मतलब लघु है कि नहीं नहीं भाव करूँ प्रक्रिया में नहीं अच्छा वहाँ तो, तो चलिए कोई बात नहीं हम देख रहे तो हे पार्थ वह पुरुषे सा पुरुषा कथम कम घाती कैसे किसको मरवा सकता है और कथम कम हंसी या कैसे किसको मार सकता है कैसे किसको हाँ मतलब ना तो वो मरवा सकता है और ना ही मार सकता है अब देखना आलसी की तरह बैठा रहेगा ये मतलब ही नहीं कि शोक की शोक मुंह की निवृत्ति करते ना कर्तव्य में जो तो करना ही है कर्तव्य जिसका जो है उसको वह कर्तव्य करना है आगे देखना कथम कथम का अर्थ है केन प्रकार और सह से क्या लेना है विद्वान पुरुष सह से क्या लेना है विद्वान पुरुष तो श्लोक में दिया है ना तो सह से क्या लेना है विद्वान वेद का क्या अर्थ जान थी मतलब जानने वाला विद्वान का क्या अर्थ है जानने वाला पुरुषा तो पुरुषा से लेना यहाँ पर अधिकृता मतलब अधिकारी पुरुष अधिकारी हाँ हम की हनन क्रिया में करो थी के पार्थ वह जानने वाला अधिकारी पुरुष किस प्रकार हनन क्रिया को करता है किस प्रकार अनंत क्रिया को ये किस अर्थ बताया हंती को लेकर के कथम कम हंती ठीक है कथम का और कथम कम घाती को अब, अब बताते हैं और करते। और और करते कैसे किसको मार सकता है या कैसे किसको मारता है घातियती करते हंतारंपी कि मारने वाले को लगाता है कैसे किसी मारने वाले को लगाता है या कैसे किसी मारने वाले को प्रेरित करता है कैसे किसी मारने वाले को प्रेरित करता है अब देखना न कथनचित कंचित हंती कथनचित कंचित न हंती मतलब किसी प्रकार किसी को नहीं मारता है क्या नंचित <laughs> न हंती और कंचिर ना और किसी प्रकार किसी को नहीं मरवाता है कहते उभयत्र दोनों स्थानों पर आक्षेप ही अर्थ है ध्यान देना श्लोक में पार्थ है साफा कथन कम हंती और कथन कम घाती वो तो कैसे किसको मारता है कैसे किसको दुण दुण। और कैसे किसको मरवाता है कैसे और किसको कथन और कहा तो यहाँ पर कहते हैं कथन और कहा ये शब्द आक्षेप अर्थ वाले है प्रश्न अर्थ वाले नहीं ये दोनों जगह आक्षेप ही अर्थ है किसका कथन और कहा शब्दों का दोनों जगह कथन और कहा शब्दों का आक्षेप अर्थ है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न अर्थ असम्भव है प्रश्न अर्थ हाँ क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हो ना असंभव है भगवान प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि कैसे भी इसको मारता है कैसे भी इसको मरवाता है अर्जुन से प्रश्न नहीं कर रहे हैं अर्जुन उत्तर दे आक्षेप कर रहे हैं ठीक है आक्षेप कर रहे हैं तो इसका मतलब कैसे भी इसको मारता है इसका क्या मतलब हो? किसी भी प्रकार किसी को और कैसे भी मरवाता है अर्थात किसी भी प्रकार किसी को हाँ इतना ही ओम पूर्ण मूर्ण पूर्णा पूर्णमुद्य पूर्णस्य पूर्णमा पूर्णमेवास्य संदी, संदी, संदी। संदी। पूरी रीता है